भार्गवेंद्र मुनि ने जिस समय में उन समस्त परम दिव्य तप से परिपूर्ण मुनियों को वहां पर समागत हुए देखा था तो उन्होंने अर्घ्य आदि सब उपचारों के द्वारा सहर्ष उनका अर्चन किया था उन समस्त महोदयों ने सर्वप्रथम तो क्षेम कुशल का प्रश्नोत्तर किया था फिर उन सब की और भार्गवेंद्र की परस्पर में परम पुण्य मनोहर कथाएं हुई थी इसके उपरांत भावित आत्मा वाले उन्होंने मुनियों की अनुमति से भृगुनंदन ने महायज्ञ के आहरण करने का उपक्रम दिया था इसके अनंतर नृप और वादी तथा विश्वामित्र भरद्वाज और मार्कंडेय आदि के सहित के समस्त संभारों का संग्रह किया गया था फिर उन्हीं सबकी अनुमति हो जाने पर भृगुनंदन ने काश्यप को अपना गुरु बनाकर हे राजन फिर वाजी महान ऋतु का समाहरण किया था विदित आत्मा वाले भ्रिगुनंदन के गुरु तो काश्यप हुए थे और उद्गाता गौतम मुनि हुए थे और उस यज्ञ में विश्वामित्र ऋषि होता हुए थे महामुनि मुनि मारकंडे ने वहाँ पर ब्रह्मा के पद को ग्रहण किया था भरद्वाज अग्निवैश्य आदि जो भी वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रों के पारगामी प्रकांड पंडित थे इन समस्त मुनियों ने तथा अन्यों ने क्रम के अनुसार अन्य जो भी कर्म उस यज्ञ में थे उनको किया था उस यज्ञ में भगवान भृगु भी अपने पुत्रों शिष्यों और प्रशिष्यों के सहित पधारे थे उन्होंने अन्य मुनियों के साथ की की साथव परशुराम जी ने उस सम्पूर्ण कर्म को सुसंपन्न किया था जब सम्पूर्ण कर्म समाप्त हो गया था यथा रीति अपने गुरुदेव के ही साथ ब्रह्मा जी का पूजन किया था फिर रूप लावने वाली मही कन्या को महामूल्यवान आभूषणों से समलंकृत किया था फिर उस मही को जो सहस्त्रों और ग्रामों से समन्वित एवं सागरों और अंबर की माला वाली थी तथा उसमें अनेकों वन और कानन भी थे उस मुनि शार्दुल ने उसको अपने समीप में बुला लिया था फिर संपूर्ण उसको काश्यप मुनि को दे दिया था केवल उस उत्तम महेंद्र पर्वत को नहीं दिया था जिस पर वे स्वयं निवास किया करते थे क्योंकि परशुराम जी ने उस पर्वत को अपने ही निवास करने के लिए कल्पित कर लिया था तभी से लेकर हे राजेंद्र शास्त्रानुसार स्वर्ण, रतन, वस्त्र, आदि के द्वारा उसका पूजन किया था पहले इस सब कर्म को समाप्त करके फिर यज्ञ के अवसान समय में वे यज्ञान अवभृत स्नान से आपलुप्त हुए थे और उसी अवसर पर उन समस्त महा की अनुमति से फिर द्रव्य का परित्याग कर दिया था इसके पश्चात में समागत सदस्य तथा ऋतविज थे उन्होंने एवं व्रतों वाले मुनियो ने सभी ने जैसे जैसे जहाँ से वहाँ आगमन किया था वैसे ही विदा होकर चले गए थे उन सबके चले जाने पर भगवान ने अकृत व्रण से संयुक्त होकर महान तप में समस्थित होकर सुख से संपन्न उसी स्थान पर निवास किया था इसके पश्चात जानना था काश्यपी भूमि ने अनेक प्रकार के समस्त दुखों की प्रशांति के लिए मारीच की अनुमति से एक व्रत किया था वहां पर दीप प्रतिष्ठा नाम वाला व्रत जो कि भगवान विष्णु के मुख से कहा गया था उसको धरणी ने भली किया था और फिर समस्त दुखों से मुक्त हो गई थी वे भगवान जमदग्न का प्रादुर्भाव सब बता दिया गया है जिसके श्रवण करने पर मनुष्य समस्त समस्तों से मुक्त हो जाया करता है परिमित तेज वाले का लोक में जो प्रबल प्रभाव था, वे भी प्रसंग से दिया गया था जो न तो अति संक्षिप्त था और न विशेष विस्तृत ही था वह रिप कार्तवीर इस भूमंडल में इस प्रकार के प्रभाव वाला हुआ था की उस प्रकार का कोई भी पुरुष न कभी हुआ और ना भविष्य में भी कभी होगा और ना कभी सुना ही गया है उसने दत्तात्रेय मुनिंद्र से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु किसी महान उत्तम पुरुष से होवे रण से वह के द्वारा निहत होकर पहले मुक्ति को प्राप्त हो गया था उस राजा का पांचवा पुत्र प्रख्यात था जिसका नाम जय ध्वज था हे उसका पुत्र महाबाहू ताल हुआ था उसके भी उत्तम धनुर्धारी सौ पुत्र हुए थे उन सबके नाम तालजंग थे उनमें वीति सब में बड़ा भाई था वह प्रभृति पुत्रों के तथा है है के के तथा वंशश सहित उस हिमाद्री पर्वत के वन गहवर में बहुत लंबे समय तक उसने निवास किया था जो पहले राम के बाण के द्वारा भागता हुआ भी पृष्ठ भाग में प्रताड़ित हो गया था फिर वह तालजंग गहरी वेदना से युक्त होकर मूर्छा को प्राप्त हो गया था और भूमि पर गिर गया था भाग्यवश उसको भागते हुए होतर ने देखा था। था। बड़े ही वेग से से उसको रथ पर समारोपित करके वे वे भाग जाने में तत्पर हो हो गया था। वे सभी भागते हुए भय बहुत पीडित गए थे और हिमाद्री पर्वत में बस गए थे उन सबको महान कष्ट प्राप्त हुआ था और वहाँ पर वे सब शाप मूल और फलों का असन करने वाले हुए थे जब वहाँ पर परशुराम परम शांति को प्राप्त हो जाने पर केवल तपस्या में ही आसक्त मन वाले हो गए थे और फिर उनका कोई भी भय नहीं रहा था था तो ने ने अपने पुत्रों के सहित अपना राज्य कर लिया था। उस श्रेष्ठ राजा ने फिर पूर्व की ही भांति अपनी नगरी को सन्निवेशित करके उस समय में वहीं पर निवास करते हुए उस अरिंदम ने अपने राज्य का परिपालन किया था हे महाराज सुंदर पुत्र वाले और अपने अनुचरों तथा सेना से युक्त होकर उस तालज ने पूर्व वैर का अनुस्मर करके वे तालजंग सेना से संयुक्त होकर भूमि को कंपाता हुआ जैसे हो चला था जब वे अयोध्या नगरी में पहुंचा, तो वे राजा रोने लग गया था इसके पश्चात आपके पिता के पास बहुत कम साधन थे तो भी वे नगर से निकल आए थे और उन समस्त नृपो के साथ वृद्ध होते हुए भी तरुण पुरुष के ही समान उसने घोर युद्ध किया था उसके बहुत से हाथी अश्व रथ और सैनिक जब निहत हो गए थे तो वह शत्रुओं के द्वारा निर्जित हो कोश बल समस्त वाहनों को छोड़कर गर्भवती तुम्हारी माता को साथ में लेकर वन में प्रवेश कर लिया था वहा वन में और वनि के आश्रम के समीप में अल्प समय तक ही उसने निवास किया था और वह स्वयं वृद्धता के कारण से बहुत ही अधिक शोक तथा से हो गया था। तुम्हारी माता उसको हो गया था। हे एक अनाथ के ही समान यहाँ से स्वर्गलोक में चल बसा था इसके अनंतर हे राजन तुम्हारी माता विचारी पतिवियोग के महादुख और शोक से समन्वित हो गयी थी फिर करुण क्रंदन करती हुई उसने उसने स्वामी स्वामी के के के मृत मृत शरीर को चिता पर पर समारोपित कर दिया था। था, था। पति हो जाने पर उसने कुछ भी खाया नहीं था। शोक हृदय में बैठा ही था। ऐसे दुखों से अपने स्वामी से के दुख से अपने वियोग दुख वह बहुत हो गई थी अतः उसने भी अपने आप को अग्नि में पति के ही शव के साथ प्रवेश कर सती हो जाने का सूद निश्चय कर लिया था और वह महा ने यह संपूर्ण समाचार सुना तो वे महामुनि स्वयं ही अपने आश्रम से बाहर निकलकर आ गए थे और उससे यह वचन कहा था हे hey रागी तुमको इस समय में पति के साथ प्राण त्याग नहीं करना चाहिए कारण यह है कि तुम्हारे उधर में पुत्र स्थित है जो कि समस्त चक्रवर्तियों में परम श्रेष्ठ होगा तुम्हारी मनस्विनी माता ने मुनि के वचन का श्रवण किया था तो फिर वह सती होकर दब्ध होने के कार्य से विरत हो गयी थी और फिर उसको वह मुनि अपने आश्रम में ले आए थे इसके पश्चात उसने सब दुखों की ओर से समीप में सुखपूर्वक निवास कर रही थी जब प्रसव काल उपस्थित हुआ था तो उसने उसी और वनि के आश्रम में प्रसव किया था उसी मुनि ने अपना समस्त जात कर्म आदि संस्कार किया था और आप उसी मुनि की कृपा के भाजन होते हुए और इस भूमंडल पर हुआ था इसी व्रत के प्रभाव से वह लोको में प्रख्यात हुआ है जिसके वंश में समुत्पन्न होने वालों के द्वारा आपके पिता को युद्ध में जीत लिया गया है और वन में चले गए थे उसका संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपको कहकर सुना दिया है और यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको बतला दिया है यह ऐसा व्रत है कि लोकों में मंत्रों और तंत्रों के सहित लौकिक फल को प्रदान करने वाला है जो इस व्रत को राजा किया करता है उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाया करती है फिर इन तीनों भुवनों में कुछ भी ऐसी अभीपसित वस्तु नहीं है जिसका प्राप्त करना दुर्लभ हो अर्थात सभी कुछ प्राप्त हो जाया करता है क्या है हे राजा का व्रत मैंने संक्षेप से कह दिया है और अब जमदअग्निशुर के पुत्र विषय में अंजलि को जोड़कर मुनिवर से कहने लगा था उसने कहा हे hey भगवान मैं इस व्रत को करने की इच्छा करता हूँ तो आप भली भांतिदेश के द्वारा इसके करने में मुझे अपनी अनुज्ञा प्रदान कीजिए हे विपृष्य इस कर्म से मैं कृतार्थ हो गया हूँ इसमें भी संशय नहीं है जब राजा के द्वारा इस रीति से प्रार्थना की गई तो उस मुनि ने भी ऐसा ही होगा यह कह दिया था फिर उस मुनि ने शास्त्रोक्त मार्ग के द्वारा उस राजा को दीक्षा दी थी और श्रेष्ठ राजा सगर वशिष्ठ मुनि के द्वारा दीक्षित हो गया था फिर समस्त द्रव्यो को मंगा विधि विधान के साथ उस शुभ व्रत का समाचार किया था राजा ने उसी विधि से भगवान जगन्नाथ का पूजन किया था यथा योग्य उसको संग समाप्त नृत्य उस ने, उस उस ने यही प्रतिज्ञा की थी की मैं इस व्रत को जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक धारण करूंगा और यत्न पूर्वक करता रहूंगा फिर भगवान वशिष्ठ ऋषि ने उस राजा को अपनी आज्ञा प्रदान कर दी थी फिर अपने पीछे अनुगमन करने वाले राजा को वापिस लौटा कर वशिष्ठ जी अपने मुनि ने कहा उस मुनिवर के चले जाने पर महान महानृप सगर ने अयोध्यापुरी में अधिवास करते हुए इस मेदनी का परिपालन किया था वह सभी प्रकार की संपदाओं से संयुक्त था और संपूर्ण धर्म के तात्विक अर्थ का ज्ञाता था वह अवस्था से ही बालक था उसके कर्म ऐसे थे कि वह वृद्धों के सम्मत था वह दिन में, में अत्यंत ही उद्विग्न रहता है जब राजा ने यह श्रवण किया था की कि अपने गुरु को अवजित करके अपना संपूर्ण राज्य शत्रुओं ने ले लिया है वह पिता पराजित होकर मेरी माता के सहित बहुत ही गहन वन में प्रयाण कर गए हैं और वहाँ पर ही स्वर्ग संविष्ट हो हो होते हुए सत्प्रतिज्ञा वाले ने समस्त शत्रुओं के कुल का उच्छेदन करने के लिए तुरंत ही प्रतिज्ञा की थी और इस परिभव की अग्नि को कठिनाई से सहन किया था फिर किसी समय में उस मही ने मंगल कौतुक करके सब दिशाओं में क्रम से जाकर शत्रुओं के जीतने का मन में विचार किया था वह राजा अनेकों ने शत्रुओं को जीतने के लिए प्रस्थान कर दिया था जिस समय में वे वहां से चला है उस समय में उसकी सेनाओं का ऐसा विशाल समुदाय उसके साथ में था की उसमें जो अश्व थे वे ऊपर की ओर उछाले मार रहे थे ऐसा प्रतीत होता था मानो अत्युच्च तिरंगों से समाकुल जल निधि ही होवे वे, वे सेना छह अंगों से युक्त थी मत हाथियों के समूह ऐसे थे मानो गिरियों के समुदाय से संयुक्त थे। उसकी सेना में श्वेत ध्वजाओं के समूह आकाश में फहरा रहे थे जो ऐसा आभास हो रहा था कि पूर्ण अंतरिक्ष चंद्रमा की किरणों से श्वेत चमक रहा हो ऐसा महान विशाल सेना को साथ लेकर ही वह चला था